उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड के बारहवीं कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है इस कंडिकास्थ समस्त वाक्यों का व्याख्यान लगभग भाष्यकार भगवान कर चुके हैं तस् त्रय आवसथा त्रय स्वप्ना यहां तक के वाक्यों का व्याख्यान हो गया है अंतिम वाक्य है अयम आवसथो अयम आवसथो अयम इति। यह अंतिम वाक्य श्रुति में केवल क्तानुवाद हैं का कथन है इसे अयम इति अयमावसथी उक्तानुकीर्तनम इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अयम आवसथ इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है उस टीका को देखिए अयम आवसथ इत्यादि न अर्थांतरम नोच्यते तो मूल कंडिका में जो अंतिम वाक्य है अयम आवसथ तीन बार प्रयोग किया हुआ इन दो शब्दों का तीन बार प्रयोग है अयम आवसत हो अयम आवसत हो अयम आवसत हो और अंत में इति शब्द है ये जो वाक्य है ये कोई पूर्व में बताया गया जो आवसत पदार्थ है यानी क्रीड़ा स्थान रूप पदार्थ है उससे विलक्षण अर्थ को नहीं बताता है उससे भिन्न अर्थ को नहीं बताता इसलिए कहा कि अयम आवश इत्यादि ना अर्थांतरम न उचित कोई भिन्न अर्थ पूर्वोक्त अर्थ से नहीं बताया जा रहा है तो अर्थातर नहीं बताया जा रहा तो क्या किया जा रहा है फिर तो कहते हैं ये प्रादूक प्रदर्शन्ते बाह्य चक्षुरादुल्यादिश्य भ्रांति बाह्यावसतभ्रांति इत्याह। तो पूर्व में उक्त जो आवसत पदार्थ है चक्षुगोलक कंठांतर्गत मन तथा हृदयावच्छिन्न आकाश रूप पूर्व में उक्त आवसत पदार्थ है ना प्रथम पक्ष में और द्वितीय पक्ष में पितृ शरीर गर्भाशय एवं स्वयं का शरीर यही आवश्यक पदार्थ पूर्व में बताए हैं दो पक्ष में अलग अलग ये दो प्रकार के आवसत पदार्थ उन्हीं आवश्यक पदार्थों का यहां पर अंगुली निर्देश करके बताया जा रहा है उन पदार्थों को यानी चक्षरादि पदार्थों को ही अंगुली निर्देश करके क्यों बताया जा रहा है तो उसका प्रयोजन बताया गया बाह्य आवसत भ्रांति निवारणा किसी को यानी अनात्मा कार्यक्रम संघात तथा स्वयं के विवेक यानी का बोध नहीं है भेद ज्ञान नहीं है आवश्यक पदार्थ अनात्मा है और मैं इनसे भिन्न इनका साक्षी आत्मा हूं ऐसा बोध जिन्हें नहीं है वे अविवेकी आत्मा पदार्थ समझ लेते हैं कार्यक्रम संघात विशिष्ट चैतन्य और उस कार्यक्रम संघात विशिष्ट चैतन्य रूप आत्मा का आवसत आश्रय क्रीडा स्थान मान लेते हैं अन्य बाहर ऐसे यहां शरीर से बाहर कोई आवश्यक पदार्थ आत्मा का नहीं है तो शरीर के अंदर ही ऊपरी अधोभाव से अवस्थित जो चक्षु चक्षुगोलकादि स्थान है इन्हें आवसत पदार्थ कहा गया है ये यह यहां पर कहते हैं कि प्रासाद भूमि का वत प्रासाद कहते हैं एक बहुमंजिली इमारत को और उसकी भूमिका हो गई एक एक मंजिल तो सब मंजिल एक जैसे नहीं होते हैं एक होता नीचे फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर ऐसे ऊपरी अधोभाव से अवस्थित होते हैं ना तो ये तीन मंजिली इमारत है शरीर उसमें सबसे ऊपर वाला मंजिल है जो आत्मा का क्रीड़ा स्थान बताया जा रहा है दक्षिण नेत्रगोलक। फिर उससे नीचे और हृदय अवच्छिन्न आकाश से ऊपर बीच वाला मंजिल है कंठांतर्गत मन वो क्रीडा स्थान है सुसुप्ति अवस्था स्वप्न अवस्था में और सुसुप्ति अवस्था के समय क्रीड़ा स्थान है उससे भी नीचे अवस्थित जो आपका भूताकाश हृदय भूताकाश ये यहाँ पर अयम आवसथ अयम आवसथ अयम आवशथ शब्द से बताया जा रहा है ऊपर से नीचे के ओर ऊपर वाला स्थान होगा जागृत अभिमानी का स्वप्न अभिमानी का बीच वाला और सुसुप्त अभिमानी वाले का हृदय अवच्छिन्न भूता का स्वरूप ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा आपका तेजस और विश्व रहेगा सेकंड फ्लोर पर सेकंड फ्लोर है यहाँ पर चक्षु का गोलक इसे यहां पर बताया कि प्रासाद प्राशाद भूमिका वत स्थिता अधोभावन अवस्थिता चक्षुरादय आंगुल्यादिश्य प्रदर्शन्ते तो अंगुली निर्देश करके दिखाए जा रहे हैं अयम आवसत है अयम आवशत है इसमें अयम शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष के लिए किया जाता है तो अंगुली निर्देश किया जाता है प्रत्यक्ष का यानी ये हो जाएंगे साक्षी प्रत्यक्ष चक्षरादि के गोलक चक्षुरादि चक्षरादि का गोलक चक्षु का गोलक तो यद्यपि इससे भी दिखेगा बाह्य इंद्रिय से भी किन्तु ये कंठांतर्गत मन और भूताकाश जो हृदय अव छिन्न है ये तो बाह्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं होंगे न साक्षी प्रत्यक्ष होंगे इसलिए ये कहते हैं कि अंगुली अंगुल्यादिश्य प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षत्वेन रूपेन निर्दिश्य प्रदर्शन्ते किसी को इंद्रिय प्रत्यक्ष विश्व का जो गोलक है आवसत है विश्व ने जागृत अभिमानी उसका गोलक हो जाएगा इंद्रिय प्रत्यक्ष और तेजस और प्राज्ञ का गोलक है आवसत है साक्षी प्रत्यक्ष और इन तीन आवश्यक पदार्थों में से एक भी आवसत रूप नहीं है आत्मा इन तीनों से अलग है तीनों से अलग होने पर भी इन तीनों के साथ तादात में अभिमान करने से ये जो क्रीडास्थान है इन तीनों में तादात्मा करने वाला मान लेता है कि मेरे क्रीडास्थान है मेरे आवसत है तो मैं का अर्थ शुद्ध आत्मा वो शुद्ध आत्मा के तो हो नहीं सकते इसलिए वो ही क्या करता है चैतन्य जब नेत्र इंद्रिय गोलक में नेत्र इंद्रिय के साथ जागृत उपाधि के साथ तादात में अभिमान कर लेता तो जागृत उपाधि है इंद्रिय इंद्रियर अर्थोपलब्धि जागृतम कहा जाता है ना इसलिए वो इंद्रिय जन्य ज्ञान ही जागृत अवस्था है तो जिस इंद्रिय से जन्य ज्ञान है उस इंद्रिय के साथ तादात्म्य अभिमान करके मान लेता है तत्तद इंद्रिय का जो गोलक है वह अपना गोलक है ये आगे कह रहे हैं कि तेसु ये अयम आवसत इतिर्तनम एव इतने की तो चर्चा हो गई अब तेशु इत्यादि की, की चर्चा होनी है तेषु इसका अवतरण है टीका में एव इस अनुवा, क्या नाम प्रतीक के बाद में नु आवसत शब्द से गृह प्रयोग इति प्रयोग्य आवसथ दीर्घ निद्रा सुखं इव। ये एक साथ होना अलग-अलग चे शीघ्रबोधादर्शनाल अलग चपय न कि टीका में शीघ्र वो तो एक पद शीघ्र इति। तो इत्यादि वाक्य से इन सेुरादिगोलको में आवसत शब्द का जो श्रुति में प्रयोग हुआ है वह गौण है मुख्य नहीं इसे बताया जा रहा है इसलिए कहते हैं कि पहले शंका करते हैं कि ननु आवसत शब्द से गृह विशेष वाचीन कथम अक्षादिसु प्रयोग आवसत शब्द तो ग्रह विशेष का वाचक होता है गृह विशेष का वाचक यानी आवसत शब्द का मुख्यार्थ होगा गृह और इस गृह रूप अपने मुख्यार्थ के वाचक आवसत शब्द का प्रयोग अक्षादियों में कैसे होगा यानी जागृत अवस्था में नेत्र इंद्रिय का जो दक्षिणाक्ष गोलक है उसमें स्वप्न अवस्था में आवश्यक पदार्थ बताया गया जो कंठांतरगत मन है उस मन में और सुसुप्ति अवस्था में हृदयावच्छिन्न भूताकाश ये अक्षाधीशु में आदि शब्द से ग्राह्य दो है कंठांतर्गत मन हृदयावचिन्न भूताकाश इनमें ग्रह विशेष के वाचक शब्द का प्रयोग कैसे हुआ इस प्रकार की आशंका हुई इस आशंका का समाधान किया जा रहा है कि आवसत शब्द का यद्यपि मुख्यार्थ गृह विशेष ही होता है तो भी आक्ष्यादि में इसका प्रयोग गृह विशेष के वाचक शब्द का होगा गौण प्रयोग इसलिए अक्षादि ये आवसत शब्द के मुख्यार्थ न हो करके गौण अर्थ माने जाएंगे आवसत शब्द के मुख्यार्थ में रहने वाले जो गुण हैं वे गुण अक्षादि में देख करके प्रयोग हुआ अक्षादि के लिए आवसत शब्द का गौण प्रयोग ये यहां पर कह रहे हैं आशंक के बाद में टीका में टीकाकार की आवसथस्थस्यव ये दृष्टांत वाक्य है तो इव यानी यथा या आवसतस्थस्य आवसत का हुआ मुख्य अर्थ गृह विशेष और उसमें स्थित बाह्य गृह विशेष में स्थित वो हो गया आवसथस्थ जैसे आश्रम में रहने वाला आश्रमस्थ ऐसे आवसथ में रहने वाला आवसथस्थ यानी बाह्य जो अपना मकान है वो हो गया आवसत शब्द का मुख्या अर्थ और उसमें जो रह रहा है उसे कहा जाएगा आवसतस्थ और अपने मकान में जो स्थित व्यक्ति है वो जब सोता है तो निश्चिंत तो होकर के सोता है कि नहीं सोता है तो निश्चिंत तो होकर के सोएगा तो दीर्घ निद्रा आएगी उसको तो इसलिए कहते हैं आवश्य यथा दीर्घ निद्रा ऐसा अनु करना तो दीर्घ निद्रा देखी जाती है और उन अवसथों में रहने वाला सुख से सोता है सुख से लंबे समय तक सोता है और जल्दी जगता नहीं है इसलिए शीघ्र प्रबोध आदर्शन ये गुण हैवसथ पदार्थ जो मुख्य पदा, आवश्यत पदार्थ है स्वकीय ग्रह विशेष उसमें रहने वाले व्यक्ति में ये गुण दिख रहे हैं उन गुणों को इन चक्षुरादी गोलकों में भी देख करके चक्र चक्षुरादी गोलकों में स्थित आत्मा में देख करके आवसत शब्द का प्रयोग चक्षुरादि के लिए भी गौण रूप से हुआ ये यहाँ पर कहा कि ये स्थितस्य स्थित दीर्घ निद्रा दर्शनाथ इसमें येषु इस गहुवचना शब्द से लेना है प्रकृत जो आवसत पदार्थ बताए गए हैं चक्षु गोलक आदि इनका परामर्शक है येशु और दूसरी पंक्ति में तेशु तो येषु यानी प्रकृत आवसत पदार्थेशु चक्षुरादिशु जो स्थित है तादात्म्य करके स्थित हैं आत्मा और उसको भी दीर्घ निद्रा दर्शनाथ अपने लो, लोक में स्वकीय ग्रह में स्थित देवदत्त की जैसे दीर्घ निद्रा देखी जा रही है ऐसे चक्षुरादि गोलकों में स्थित आत्मा में भी दीर्घ निद्रा देखी जा रही है वो निद्रा है अज्ञान रूप निद्रा और वो कब से है अज्ञान रूप निद्रा नाधिकाल से है लंबे समय से सोया है जैसे देवदत्त अपने घर में निश्चिंत होकर के लंबे समय तक सोता है दीर्घ निद्रा लेता है ऐसे ये भी इन अक्षादियों में स्थित हुआ आत्मा दीर, आत्मा की दीर्घ निद्रा देखी जा रही है और तेसु सुखम सुप्त इव इसमें तेसु इस नाम से लेना बाह्य जो आवश्यक पदार्थ है शब्द का मुख्य अर्थ और उसमें स्थित देवदत्तादी की दूसरा गुण बताया जा रहा है कि सुखम सुप्त वो सुखपुरोक्ष होता है एक तो दीर्घ निद्रा देखी जा रही है और सुखम सुप्त सुखानुभूति कर रहा है निश्चिंत होकर के सो रहा है तो और ऐसे ही प्रकृति में भी निश्चिंत होकर के अनादि काल से सो रहा है तो ये दीर्घ निद्रा देखी जा रही है और एक गुण बताया जा रहा है शीघ्र प्रबोध अदर्शनात और जल्दी जगता नहीं है अपने घर में सोया हुआ व्यक्ति जब तक नींद पूरी नहीं होती निश्चिंत है तो सोता रहता है यानी आराम लेता रहता है तो शीघ्र प्रबोध यानी जागृत अदर्शनात ऐसे ही यहां पर अक्षादि गोलक में स्थित चक्षुरादि इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके अवस्थित हुआ आत्मा में भी अपने वास्तविक स्वरूप का बोध रूप जागरण शीघ्र नहीं देखा जा रहा है शीघ्र प्रबोध अदर्शनाथ ये गुण दिख रहे हैं किन में अक्षादि गोलकों में आपके आवसत शब्द के मुख्यार्थ ग इसलिए आवसत शब्द का गौण प्रयोग हो रहा है अक्षादि के लिए ये कहते हैं कि दर्शनात गौणिया वृत्तिया आवसथत्व आहो गौण वृत्ति से आवसथत्व अक्षादियों में भगवान भाष्यकार बताते हैं इत्यादि से तो भाष्य को देखिए कि अयमावस पर्याएण आत्म भाव वर्तम आविद्य दीर्घका गाढ़ प्रसुप्ता स्वाभाकिया न प्रबुद्य अनेकशत सहसिज दुख मुद्गर आविघात अनुभवय रपि तो ये जो स्वाभाविक विशेषण है वो है अविद्य का अविद्य तृतीयांत है ना इसी तृतीयांत अविद्या शब्द का विशेषण है स्वाभाविक तो स्वाभाविकी जो अविद्या है यानी आत्मा की अनादि अनिर्वचनीय उपाधिभूता जो अविद्या है उस अविद्या से आत्मा क्या करता है तो तेसु आवसथेसु तो तेसु का अन्वय आवसथेसु के साथ करना तो यहां पर बताए गए जो आवश्यक पदार्थ है अक्षादि इन अक्षादियों में पर्याय आत्मभावे न वर्तमान तो पर्याय से यानी युगपत अक्ष कंठ और हृदयाव छिन्न भूताकाश तीनों में नहीं रहता अने युगपत ये तीनों अवस्थाएं नहीं आती हैं ना क्रम से आती है इसलिए कहा पर्याय तो पर्याएणा आत्मभावे न वर्तमान तो अक्षादि में आत्मभावे न यानी तादात्म्य न आत्मभाव शब्द का अर्थ करना तादात्म्य तो तादात्म्य से वर्तमान तादात्म्य अभिमान करके जो अवस्थित है तादात्म्य अभिमान का हेतु क्या है तो अविद्या अविद्या के कारण तादात्म्य अभिमान हो रहा है और वो अविद्या कैसी है तो स्वाभाविक क्या तो स्वाभाविकी जो अविद्या है यानी अनादि अनिर्वचनीय जो अविद्या है उस अविद्या के कारण अक्षादि में तादात्म्य अभिमान करके पर्याय से आत्मा वर्तमान वर्तमान रहता है स्थित रहता है और दीर्घ कालम गाढ़ भी आत्मा का विशेषण है इनमें तादात्म्य करके दीर्घ समय तक लंबे समय तक गाढ़ निद्रा में है गाड़म सुसुप्त गहरी निद्रा में है जो में सुख आ, सुखम सुप्त कहा था ये गाढ़म सुप्त सुप, प्रसुप्त का ही व्याख्यान है वो गहरी नींद आती है तो सुखपूर्वक ही नींद होती है और इसके कारण क्या हो रहा है कहते न प्रबुद्ध थे तो जब गहरी नींद ले रहा है तो गहरी नींद में पहुंचे प, पहुंचा हुआ व्यक्ति सहसा जगता नहीं है जैसे कुंभकर्ण की गहरी नींद होती है वो सहसा जगता नहीं था उसको जगाने के लिए तो बड़ा प्रयत्न करना पड़ता था ऐसे ही ये भी सहसा नहीं जगता है तो ये कहते हैं कि न प्रबुद्ध्य जल्दी नहीं जगता है यद्यपि जगने के कहीं एक निमित्त है तो भी नहीं जगता है इसे दिखाने के लिए विशेषण है अनेक शत सहस्त्र अनर्थ दुःख मुद्गर अभिघात अनुभवय रपी अनुभव बहुवचन किया है नहुवचन ये, ये बताता है कि अनेक निमित्त हैं जगने के जीवन में अनेक निमित्त आते हैं तो भी नहीं जगता है कैसा अनुभव है तो कहते हैं जैसे किसी को उलू में डालकर के ऊपर से मूसल से कूटा जाए तो मुसल जब पड़ेगा तो सुख होगा कि दुख होगा दुखानुभूति ही होगी ऐसे कहते हैं प्रतिक्षण एक प्रकार से जीवन में अनेकों प्रकार के दुखों की अनुभूति हो रही है वे दुख ही मुदगर के तरह मुदगर हैं। मुदगर कहते हैं मुसल को और ये दुख कहां से आया तो दुख का विशेषण है अनेक शत सहस्त्र अनर्थ सन्निपातज। यह दुख का विशेषण होगा तो अनेक जो सैकड़ो हजारो अनर्थ सन्निपात हैं, यानी दुख के निमित्त हैं प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और उनका सन्निपात यानी संयोग होता है और उन संयोग से प्रतिकूल परिस्थितियों के संयोग से शत तथा अनेक शत सहस्त्र शब्दित जो जीवन में आने वाली कई एक असंख्य प्रतिकूलताएं हैं उन प्रतिकूल परिस्थितियों को कहा गया अनेक शत सहस्त्र अनर्थ और उनका सन्निपात है संबंध आपत्ति जीवन में आ गई तो उन परिस्थितियों का संबंध हो गया प्राप्ति हो गई और उसके कारण क्या होगा फिर दुख होगा दुख के निमित्त एकत्रित होंगे तो दुख ही देंगे ना अग्नि प्रगट होगा तो औष्ण प्रदान करेगा ऐसे दुख का निमित्त एकत्रित होगा तो दुख को ही जन्म देगा इसलिए सन्निपाता जायते तत संपातजम ऐसा अनु करना क्या नाम विग्रह करना तो अनेकों प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ ये अर्थ निकलेगा अनेक शत सहस्त्र अनर्थ सन्निपातज शब्द का अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ जो दुख ये ज और दुख में कर्मधारय समास और फिर ये मुदगर के साथ भी अलग से कर्म कर्मधारय समास करना तो सन्निपात से उत्पन्न हुआ दुख रूप जो मुदगर रूपक के माध्यम से समझा रहे है न भगवान तो ये दुख ही मुदगर के तरह मुदगर है और उन मुदगर के यानी दुखों दुख रूपी मुदगर के अभिघात से जब शरीर में पड़ जाता है मुसल जोर से तो वो हो गया अभिघात संयोग अभिघात कहा जाता है इसे शब्दजनक संयोग को तो किसी के शीर पर मुसल से वार करेंगे तो उसके मुंह से शब्द निकलेगा कि नहीं दुख का हाहा हा करके शब्द निकलेगा वो है अभिघात और ऐसे भी सीर हड्डी है और वो लकड़ी है तो दोनों का संयोग होगा तो फट ऐसा आवाज आएगा ना वो अभिघात हुआ यानी अभिघात है संयोग और उसके अनुभव से ऐसे कई अनुभव हो रहे हैं ये सब अनुभव निमित्त बन सकते हैं जगने के लेकिन जो अत्यंत मूढ़ व्यक्ति होता है ना पामर विषयी उसे विषयजन्य सुख थोड़ा भी मिल जाए और बाकी वह विषयजन्य सुख की आशा से प्रतिकूल परिस्थितियों के संबंध से होने वाले दुखों की अनुभूति करता हुआ भी जीता रहता है उसी में पड़ा रहता है अलग से अपने कार्यक्रम संघात से अलग मैं कार्यक्रम संज्ञा का साक्षी हूं ऐसा बोध प्राप्त नहीं करता इसलिए ना प्रबुद्ध थे पहले कहा अनुभव रपी न प्रबुद्धित ये सब निमित्त हैं गौतम बुद्ध के जिसका अंतकरण योग्य होता है तो वो तो थोड़ा ही अनुभव हो जाए इस प्रकार का प्रतिकूल परिस्थिति से होने वाले दुख का तो जग जाता है सावधान हो जाता है एक सिद्धार्थ ने वृद्ध का दर्शन किया और लगा कुछ समय बाद हमको भी ऐसा ही होना पड़ेगा और फिर आगे गए तो एक मुर्दे का दर्शन कर लिया तो सोचा कुछ समय बीत जाएगा तो फिर वृद्ध से हमको भी विनश्चित अवस्था में पहुंचना पड़ेगा हम भी मरेंगे अचिता में जलता हुआ देखा तो यही हमारा हमारी भी स्थिति होगी ये दो तीन दर्शन मात्र से ही जग गए ना और जग गए और सत्य सत्य का बोध प्राप्त कर लिया सत्य का बोध प्राप्त करना ही जगना है लेकिन योग्य अधिकारी होने से अल्प दुखानुभव से ही जग जाता है वैराग्य होता है तो और बाकी जो है मूढ़ व्यक्ति सहसा नहीं जगते हैं जीवन में अभी इस अनादि संसार में असंख्य जन्म हुए उनमें भी सुख की अपेक्षा दुख के ही अनुभव अधिक हुए वर्तमान जीवन में भी वही स्थिति चल रही है तो भी जगता नहीं है ये यहाँ पर कहा गया कि अनेक शत सहस्र अनर्थ संपातज दुख दुख घात अनुभव रपी न प्रबुद्ध इसके साथ अनुय करना अनुभवय रपी के बाद में टीकाकार थोड़ा शेष करने के लिए कहते हैं टीका को देखिए स्वाभाविक इस विशेषण का अन्वय अविद्या के साथ है ये बताया टीका में पहले कि स्वाभाविक अविद्या और अनुभव रीति अनंतरम इति येते आवसथा उच्चन्ते इति शेष ये अनुभवय इस पद के बाद में जोड़ देना ये ते अवसथा उच ये ते अने चक्षरादया क्योंकि शंका यही थी ना कि गृह विशेष के वाचक आवसत शब्द का प्रयोग अक्षादियों में कैसे हुआ तो ये कहा गया कि आवसत शब्द का मुख्य अर्थ तो ग्रह विशेष ही है उस ग्रह विशेष में जो गुण है वह अक्षादि में देख करके उनमें गौण प्रयोग है ये इसलिए अक्षादि आवसत शब्द का गौण अर्थ होंगे मुख्य अर्थ होगा गृह विशेषी इस प्रकार बारहवीं कंडिका के भाष्य की चर्चा संपन्न होती है तेरहवीं कंडिका है इसका उच्चारण कर लें स जातो भूतान्वेख्यत किम ईहान्यम वी सदी स ब्रह्मा सवमे पुषम ब्रह्म्य अदर्श मि तो स जातो इसमें स शब्द से ग्रहण करना जिसने जगत को बनाया सृष्ट आदि की रचना की वही लोक जो मर मरीची इत्यादि शब्दों से बताए गए हैं अम्भ मरीची मर आपह इन शब्दों से बताए गए लोकादिका जो सर्जक हैं, और फिर लोकादि का सर्जन करके इसमें आदि शब्द से शरीर तक आ गए और मूर्धा के शरीर के मूर्धा द्वार का भेदन करके जो शरीर में प्रविष्ट हुआ जो जगत लोकादि स्रष्टा है वही प्रविष्ट हुआ है ना जीव रूप से प्रविष्ट होते ही इनमें तादात में करके जीव बन गया इसलिए औपाधिकी संसार है ये दिखाना है ये अध्यारोप प्रकरण प्रारंभ हुआ था कहा से ईक्षत लोकान इक्षत लोकान असृजा यहां से अब ये किम इह अन्यम इन्यम वीसदी यहाँ जो इति शब्द है वो है अध्यारोप प्रकरण के समाप्ति का द्योतक इसलिए इस वाक्य तक वो है अध्यारोप ग्रंथ स एवं इत्यादि से फिर अपवाद आएगा तो इसलिए स शब्द का अर्थ निकलेगा इस कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट हुआ जो लोकादि सृष्टा है उसका जग अपने द्वारा सृष्ट कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान हो गया आत्माभिमान हुआ तो क्या हुआ कि भूतानी अभिवेख्यत तो भूत शब्द से लेना ये कार्यक्रम संघात और इस कार्यक्रम संघात को अभि यानी अभिमुख्य न और अभी मुख्य है तादात्म्य तो कार्यक्रम संघात में कार्यक्रम संघात का तादात्म्य अर्थ निकलेगा उत्पन्न करके इनको व्यक्त करके जाना और कहा अभिवेख्यत का तो अर्थ होता है कहा लेकिन किस रूप से कहा आत्म रूप से कहा तो कहना तो क्रिया है ना क्रिया होती है ज्ञानपूर्वक हम किसी भी अर्थ के बोधक वाक्य का उच्चारण तब कर सकते हैं जब उस अर्थ को हम जानते हैं जिस रूप में जानते हैं उसी रूप से सामने वाले को ज्ञान कराने के लिए उसका कथन करते हैं इसलिए जानाती इच्छेती और प्रवर्तते ये क्रम है ना तो पहले भूतानी शब्दित कार्यक्रम संघातों को आभिमुख्य नादात्म्य रूप से जाना और फिर व्यत का अर्थ है कथन भी किया यही मैं हूं मैं मनुष्य हूं एक का, मनुष्य कार्यक्रम संगात में तादात में अभिमान कर लिया और अपने इस औपाधिक स्वरूप के वाचक शब्द का प्रयोग कर लिया कि मैं मनुष्य हूं मैं युवा हूं मैं वृद्ध हूं मैं ब्रह्मचारी हूं मैं सन्यासी हूँ मैं सुखी हूं मैं दुखी हू ये सब अभी भी यही खेत के अंदर आएगा कार्यक्रम संघात को मैं के रूप में जान लिया अविद्या से ही कार्यक्रम संघात में तादाद में अभिमान करके और फिर उसका कथन भी यानी व्यवहार भी शब्द प्रयोग भी वैसा ही किया व्यवहार भी वैसा ही किया किम इह अन्यम इन्यम इति तो कह आत्मा और ये भूतानी शब्दित कार्यक्रम संघात इनमें तो विवेक है भूतानी शब्दित कार्यक्रम संघात अनात्मा है अनात्मा भूतों का परिणाम होने से अनात्मा है तो उसमें तादात में कैसे हुआ और उससे अलग अपने स्वरूप को जान करके उसी को कहा ऐसा क्यों नहीं कहते हो तो कहते हैं किम ईह इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए द्वितीय वाक्य है कि किम इन्यम विति तो इन अस्वीन कार्यक्रम संघाते अन्यम कार्यक्रम संघाता आत्मान वे क्या वाव दिशत ये उपलक्षण है ज्ञातवान का भी अहम् ज्ञातवान तो कार्यक्रम संघात से अलग जो स्वरूप है क्या उसको मैंने जाना और उसको जान करके ये मैं कार्यक्रम संघात से अलग कार्यक्रम संघात का साक्षी चिदानंद हूं ऐसा कथन किया किम तो किम शब्दाक्षेप अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा नहीं क्या ऐसा मैंने इस कार्यक्रम संघात में अपने आप को अपने कार्यक्रम संघात से अलग जाना और करके उस अतिरिक्त स्वरूप का कथन किया क्या तो ये किम शब्द आक्षेपार्थ में होने से उत्तर मिलेगा कि अतिरिक्त आत्मा को नहीं जाना है यद्यपि आत्मा अतिरिक्त है शुद्ध आत्मस्वरूप कार्यकरण संज्ञा से अतिरिक्त है लेकिन उस शुद्ध आत्मस्वरूप को नहीं जाना ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा इसलिए प्रथम वाक्य के द्वारा जो बताया गया है कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट हुए आत्मा ने कार्यक्रम संघात में तादात में अभिमान करके कार्यक्रम संघात को ही आत्मरूप से जाना और आत्मरूप से ही उसका कथन किया यही मैं मनुष्य हूं इत्यादि रूप से ये उचित ही कहा है इति शब्द है अध्यारोप प्रकरण के समाप्ति का द्योतक यहां तक ये अध्यारूप है अब स एवं एवं पुरुषम ब्रह्म तततम यहां तनु विस्तारी धातु है उससे तत शब्द बना आ, उसका अर्थ निकलेगा व्यापक तनु विस्तारी धातु से अक्त प्रत्यय निष्ठा करके तो तो शब्द बनाएंगे तो व्यापक अर्थ निकलेगा और फिर सुबंध से तद्धित प्रत्यय होते हैं डतम्स और डतर दो में से एक में अतिशहिता दिखाने के लिए डतर और अनेकों में से एक में अतिशहिता दिखाने के लिए तमप डतम दत, प्रत्यय होता है डतम का बसता है अतम इतना अत बसता है तो ये जो है फिर टी का लोप होकर के तत् तमम बनना चाहिए तमप का म बचा है ना तो तम इतना बचा है तो यहां पर तो तत शब्द से होने के कारण एक और त तो शब्द होना चाहिए था ना श्रुति में वो लुप्त तकार है इसलिए समझना त, त तमम ऐसा पदच्छेद करना उसका अर्थ निकलेगा अनेक व्यापकों में जो निरतिशय व्यापक है इंद्रियभ्य पराही अर्था अर्थेभ्य परम मन इस कठ श्रुति ने जिसे परत्व की यानी व्यापकत्व की पराकाष्ठा कहा है पुरुषान्न परम किंचित साष्ठा सा परागति से उसे कहा जाएगा त तम ये पुरुषम का विशेषण होगा या ब्रह्म का विशेषण करिए तो स एवं एवं येव। नहीं है वहां पर त होना चाहिए ये तम एवं वो एवं एवं है ना वहा में एकम एवं ऐसा होना चाहिए था एतम शब्द है आपके प्रकृत अर्थ का परामर्शक और पुरुष का विशेषण है तो स एतम एवं पुरुषम तो एतम एवं पुरुषम का अर्थ है मूढ़ जिस पुरुष को परिचिन्न कार्यक्रम संघात रूप ही समझ रहे हैं उसी पुरुष को विवेक से कार्यक्रम संघात से पृथक करके विचार से शोधित तोमर्थ ये एतम एव पुरुषम का अर्थ निकलेगा शोधित तोमर्थम और तत्तम ब्रह्म इसका अर्थ निकलेगा तत्वसी वाक्यार्गत शोधित तदर्थ तो तोमर्थ तो को शोधित तथम तो अपश्यत अश्यत का अर्थ निकलेगा अनुभूतवान्याने वो अधिकारी विशेष जो उत्तम अधिकारी है उसने क्या किया कि मूढ़ जन जिस आत्मा को परिचिन्न कार्यक्रम संघात रूप समझ रहे हैं उसे उसकी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात से विचार से पृथक करके अनेतम पदार्थ शोधन करके और तत्पदार्थ का भी समष्टि उपाधि से शोधन करके और फिर यहां समानाधिकरण प्रयोग है ना पुरुषम और ब्रह्म <coughs> वो में वो समानाधिकरण्य है मुख्य एकत्व अर्थ में इसलिए अर्थ निकलेगा शोधी तो तुम अर्थ का शोधी तो तदर्थ के रूप से अनुभव किया <coughs> और ये अनुभव होते ही अभी तक का जो ये संसार बताया गया था वो सारा संसार यानी अध्यारोप बाधित हो जाएगा ना? पुरुष में यानी जीवात्मा में बताया गया था अध्यारोपित संसार उस अध्यारोपित संसार का बाध होगा और अपने आप को असंसारी ब्रह्मरूप अनुभव करेगा ईदम आदर्शम इति कैसे अनुभव किया तो ईदम आदर्शम इति ईदम यानी जो अनादि अनिर्वचनीय अविद्या से आच्छ मेरा स्वरूप था जैसे ही मैंने उस अपने वास्तविक स्वरूप का मैं के रूप में अनुभव कर लिया तो अविद्या अविद्यावृत्त हो गई अविद्या से जो अवृत्त था वो अनावृत्त हो गया ऐसा अप्रोक्ष अनुभव हुआ अप्रोक्ष अनुभव किया इसे दिखाने के लिए ईदम आदर्शम ये पद है ये ईदम शब्द का प्रयोग करने से यह रूप से जाना ऐसा नहीं समझना ईदमतया ब्रह्म का ज्ञान वो समय ज्ञान नहीं है वो तत्वमसी तो वाक्य अर्थ नहीं है इसलिए यहां पर ईदम शब्द अप्रोक्ष के लिए है कि इदम आदर्शम ने अपरोक्ष अनुभव कर लिया ये अर्थ निकलेगा बाकी भाष्य की चर्चा हम लोग करते हैं कल